पातंजग्रदीप योग अथ योगाशनम स्ेतास्वरतर उपनिषद्याप्य सम शरीर हृदंद्रििया मनसा सन्नश्य ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान्ोता भयावहा शरीर के तीन अंगों छाती गर्दन और सिर को सीधा रखकर इंद्रियों को मन के साथ हृदय में प्रवेश करके ओंकार की नौका पर सवार होकर धैर्य के लाने वाले सारे प्रवाहों से पार उतर जाए प्राणान प्रपिडेह संयुक्तचे छीड़े प्राणे नासिकोित दुष्टास्वयुक्तमिव विद्वान मनोधारियेता प्रपत्त शरीर की सारी चेष्टाओं को वस में करके प्राणों को रोके और प्राण के छीण होने पर नासिका से श्वास ले सचेत सारथी जैसे घोड़ों की चंचलता को रोकता है इस प्रकार अप्रमत्त होकर मन को रोके समय शुचो शर्करावे बालुका विवर्जितें शब्द जलाश्रयादि भी मनोनुकूले न तो चक्षुपीड़ने गुहा निवाता श्रेणी प्रयोजयेत ऐसे स्थान पर योग का अभ्यास करें जो सम है शुद्ध है कंकड़ बालू और अग्नि से रहित है जो शब्द जलाशय और लता आदि से मन के अनुकूल है आँखों को पीड़ा देने वाला नहीं है एकांत है और वायु के झोंकों से रहित है निहार धूमार का नीला नाम खद्योत विद्युत फटिक शशिनाम एता रूपाणी ब्रह्मण्य ब्रह्मण्यभिव्यक्ति कराण योगे जब अभ्यास का प्रभाव होने लगता है तब पहले यह रूप दिखते हैं कुहरा धुआं सूर्य वायु अग्नि जुग्नु विद्युत बिल्लौर और चंद्र यह सब रूप दिखकर जब शांत हो जाते हैं तब ब्रह्म का प्रकाश होता है पृथ्वी तेजो निलखे समुद्धते पंचात्मके योग गुणे प्रवृत्ते न तस् रोगो न जरा न मृत्यु हो प्राप्त से शरीरम जब पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश प्रकट होते हैं अर्थात पांचों तत्वों का जय हो जाता है तब फिर योगी के लिए न रोग है न जरा है न दुख है क्योंकि उसने वह शरीर पा लिया है जो योग की अग्नि से बना है लघुत्मारोग्यम अरूपत्व वर्णप्रसादम प्रसाद च चंध शुभो मूत्रपुरीसमल्पम योग प्रवृत्ति प्रथम वजंती योग का पहला फल यह कहते हैं शरीर हल्का हो जाता है आरोग्य रहता है विषयों की लालसा मिट जाती है कांति बढ़ जाती है स्वर मधुर हो जाता है गंध शुद्ध होता है और मलमूत्र थोड़ा होता है यथैव यथव बिंब मृदयोपलिप्त तेजोमयम भ्राजते तस्थान्तम तद्वात्मतत्व प्रसमीक्ष देता वीतशोक इसके पीछे उसे आत्मा के शुद्ध स्वरूप का साक्षात होता है जैसे वह रत्न जो मिट्टी से लिथड़ा हुआ होता है जब धोया जाता है तो फिर तेजोमय होकर चमकता है इस प्रकार देहि पुरुष फिर आत्मतत्व आत्मा के असली स्वरूप को देखकर शोक से पार हुआ कितार्थ हो जाता है